महाभारत शांति पर्व चतुर्थोध्याय कर्ण की सहायता से समागत राजाओं को पराजित करके दुर्योधन द्वारा स्वयं से कलिंगराज की कन्या का अपहरण नारद्यवस्त्र दु भार्गवनंदना दुर्योधन सही तो भरत नारद जी कहते हैं भरत श्रेष्ठ इस प्रकार भार्गवनंदन पर सुराम से ब्रह्मास्पा कर कर्ण दुर्योधन के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा तद कदाचि राज्य चित्रांगद राज तदनंतर किसी समय कलिंग देश के राजा चित्रांगद के यहाँ स्वयंबर महोत्सव में देश देश के राजा एकत्र हुए श्री श्रीमद्राजपुरम नाम नगरम तत्र भारत राजमन शत शत भरतनंदन कलिगराज की राजस्थान राजधानी राजपुर नामक नगर में भी नगर में थी वह नगर बड़ा सुंदर था राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों नरेश वहाँ पधारे शुवा दुर्योधन समेता रथे न कांचनांग सहितो सहित दुर्योधन ने जब सुना कि वहाँ सभी राजा एकत्र हो रहे हैं तो वह स्वयं भी सुवर्ण में रथ पर हो कर्ण के साथ गया तथा स्वयं बरे वरे तस् संप्रवृत्ते महोत्सव समृपत कन्यार्थे नृपतम निभ वह व महोत्सव आरंभ होने पर राजकन्या को पाने के लिए जो बहुत से नरेश वहां पधारे थे उनके नाम इस प्रकार है शिशुपालो संधो भीषम को वक्र एव कपाणील चुक्म चृढ़ विक्रम श्रच महाराज श्रीराज्य अशोक जरासंध चोज वक्र शुष्पाल रोमा नील कपोतरोमील पराक्रमी परक्रमी स्त्री राज्य के स्वामी महाराज श्रृंगाल अशोक सतधन्वा भोज और वीर भवो एवो दक्षिणाम दशमाश्रिता म्लेक्षाशार्श राज तथा च ये तथा तो और भी बहुत से नरेश दक्षिण दिशा की ओर राजधानी में गए उनमें म्लक्ष आर्य पूर्व और उत्तर सभी देशों के राजा थे कांचनांग दिन सर्वे शुद्ध जाम्बूनद प्रभाह सर्वे भास्वेहा व्याघ्र इव बलोत्कटा उन सबने सोने के बाजू बाजूबंद पहन रखे थे सभी के अंग कांति शुद्ध सुवर्ण के समान धमक रही थी सबके शरीर तेजस्वी थे और सभी व्याघ्र के समान उत्कट बलशाली थे तथा समुपिष्टे सुराज सुभारत विवे सरंगात्री वर सवरा भारत जब सब राजा स्वयं सभा में बैठ गए तब उस राजकन्या ने धाय और खोजों के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया तथा संश्राव्य माणेशम सुत अच्छा सा कन्या वर वर्ण भरत नंदन तत्पश्चात जब उसे राजाओं के नाम सुना सुनाकर उनका परिचय दिया जाने लगा उस समय वह सुंदरी राजकुमारी पुत्र दुर्योधन के सामने से होकर आगे बढ़ने लगी दुर्योधन सुकौरभ्यो नाम लंघनम प्रत्यथे धचता कन्याम दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ कि राजकन्या उसे, उसे, उसे उपासा दुर्योधन को भीष्म और द्रोणाचार्य का सहारा प्राप्त था इसलिए वह बल के मद से उन्मत्त हो रहा था उसने उस राजकन्या को रथ पर बिठाकर उसका अपहरण कर लिया तमन्व का खटकी बद गोधांगुल कर्ण शस्त्र श्रेष्ठ पृष्ठ पुरुष पुरुषोत्तम उस समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण रथ पर हो हाथ में बांधे और तलवार लिए दुर्योधन के पीछे पीछे चला महान रथान जो जयतामी तदनंतर युद्ध की इच्छा वाले राजाओं में से कुछ लोग कवच बांधने और कुछ रथ जोतने लगे उन सब लोगों में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया कर्ण जैसे मेघ दो पर्वतों पर जल की धारा बरसा रहे हो उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए वे नरेश कर्ण और दुर्योधन दोनों पर टूट पड़े तथा उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे कर्णस्पतता एक शरीड धनुषे चर्व्राता पास भूतले कर्ण बाण से उन सभी आक्रमकारी नरेशों के धनुष और बाण समूहों को भूतल पर काट गिराया तथो विधनुष का उद्यतका मुकान् का सी गा तथा कृत्य अवजग्गे तन्नंतर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ कर्ण ने जल्दी जल्दी बाण मार कर उन सब राजाओं को व्याकुल कर दिया कोई धनुष से रहित हो गए कोई अपने धनुष को ऊपर ही उठाए रह गए कोई बाण कोई रथ शक्ति और कोई गदा लिए रह गए जो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में उन्हें व्याकुल करके कर्ण ने उनके सारथियों को मार डाला और उन बहुसंख्यक नरेशों को परास्त कर दिया ते स्वयं वाहो स्वान्न पाही पाही अपेयोस्ते रणम हित राजानो भग्न मानसा वे पर भग्न मनोरथ हो स्वयं ही घोड़े हागते और बचाओ बचाओ की रट लगाते हुए युद्ध छोड़कर भाग गए दुर्योधन सुकर्णे न पाल्य मणो भिया कन्या मुदायज नगरम दुर्योधन कर्ण से सुरक्षित हो राजकन्या को साथ लिए राजी खुशी अस्तनापुर अब वापस आ गया इसी महाभारते शांति परमि राजधर्माशासन परमि दुर्योधन स्वयं कन्यापहरण नाम चतुर्थोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्माशासन पर्व में दुर्योधन के द्वारा स्वयंवर में राज कन्या का अपहरण नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ